Playback, नमस्कार, मैं अर्चना जी, आप सभी का स्वागत करती हूं हूं और आज आपको सुना रही रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी शीर्षक है भिखारिन, एक अंधी थी, प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती बाबूजी अंधी पर दया हो जाए वह जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले सरहदय और श्रद्धालु लोग हुआ करते हैं उसका यह अनुमान असत्य न था आने जाने वाले लोग दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सरहृदयता को सराहती स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी सुबह से शाम तक इस प्रकार वह हाथ फैलाए खड़ी रहती उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी झोपड़ी की ओर चल देती। उसकी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा उसे झिड़कियां दिया करते तब भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक दस वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती बच्चा कौन है किसका है कहां से आया इस बात से किसी का कोई परिचय नहीं था पांच वर्ष हुए पास पड़ोस किसी ने तो नहीं थी, इसलिए भी नहीं पूछा की कि बच्चा किसका है उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और अपने से अच्छा पहनाती अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उस हांडी में डाल देती और उसे किसी वस्तु से उससे काम चला लेती पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती और फिर खुद खाती रात को बच्चे को अपने वक्श से लगा कर वही पड़ी रहती रात काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती एक बार की बात है काशी में सेठ बनारसीदास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनकी बहुत रुचि थी दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते अंधी को भी यह बात याद थी किंतु तो पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहां जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रहती थी उसके पास काफी रुपए हो गए थे हांडी लगभग पूरी भर गई थी उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर कर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची सेठ जी बही खाते के प्रश्न उलट रहे थे उन्होंने पूछा क्या है बुढ़िया अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो मैं अंधी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी सेठ ने हांडी की ओर देखकर कहा इसमें क्या है अंधी ने उत्तर दिया भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे संग्रह किए हैं अपने पास रखते डरती हूं कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा बही में जमा कर लो फिर बुढ़िया से पूछा तेरा नाम क्या है अंधी ने अपना नाम बताया मुनिम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह चली गई दो वर्ष बहुत सुख के साथ बीते पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आदाया अंधी ने दवा दारू की झाड़फूक से भी काम लिया टोने टोटके की परीक्षा की किंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती चली गई अंधी का टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया निराश हो हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पहुंचे सेठ जी उपस्थित थे अंधी ने कहा सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से दस पांच रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो मेरा बच्चा मर रहा है डॉक्टर को दिखाऊंगी सेठ ने कठोर स्वर में कहा कैसी जमा पूंजी कैसे रुपए मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया दो वर्ष पहले मैं आपके पास धरोहर रख गई थी दे दीजिए आपकी बड़ी दया होगी ने मुनिम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा मुनीम जी जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या तेरा नाम क्या है रे अंधी की जान में जान आई आशा बंधी पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है किंतु अब सोचने लगी कि उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया उलट पलट कर मुनीम ने देखा और कहा नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है अंधी वही जमीन पर बैठी रही उसने रो रो कहा सेठ जी परमात्मा के नाम पर धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए मेरा बच्चा जी जाएगा मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी परंतु पत्थर में जो न लगी सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया जाती है या नौकर को बुलाओ अंधी लाठी देख कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली अच्छा भगवान तुम्हे बहुत दे और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी यह आशीष न थी बल्कि एक दुखी बुढ़िया का शाप था बच्चे की दशा बिगड़ती गई दवा दारू हुई ही नहीं फायदा क्या होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई प्राणों के लाले पड़ गए उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था इतना धनी व्यक्ति है दो चार रुपए दे देता तो क्या चला जाता और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी अपने ही रुपए तो मांगने गई थी सोच सोच कर अंधी को सेठ जी से घृणा हो गई बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई बच्चे का शरीर ज्वर से भबक रहा था और अंधी का कलेजा भी एक नौकर किसी काम से बाहर आया अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा किंतु वह उस स्थान से ना हिली मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस ना हुई नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती सेठ जी स्वयं बाहर पधारे देखते ही पहचान गए बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है सात वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांग पर एक लाल रंग का चिन्ह था इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जान देखी चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है और तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी मेरे बच्चे को न ले जाओ मेरे रुपए तो हजम कर गए अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा बच्चा मेरा है यही एक बच्चा है ये मेरा ही बच्चा है सात वर्ष पूर्व कहीं खो गया था अब मिला है इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया <laughs> तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों यह भी कोई न्याय है इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी सेठ जी की अजीब दशा थी कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता था कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे फिर मकान के अंदर चले गए अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी दूसरे दिन सुबह सुबह प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया मोहन का ज्वर उतर गया होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला मां चहु और अपरिचित शक्ले देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया माँ मा मा माँ माँ मा की लट लगी हुई थी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सेठ जी के हाथ पैर फूल गए सब और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा क्या करूं एक ही बच्चा है इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है इसे कैसे बचाओ सहसा उनको अंधी का ध्यान आया उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वो अब तक द्वार पर तो नहीं बैठी परंतु वह कहा सेठ जी ने फिर फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे सेठ जी अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था सेठ जी ने कहा बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है डॉक्टर निराश हो गए रह रहकर वह तुझे पुकारता है अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले अंधी ने उत्तर दिया। मरता है तो मरने दे मैं भी मर रही हूं हम दोनों स्वर्गलोक में फिर मां बेटे की तरह मिल जाएंगे इस लोक में सुख नहीं है वहा मेरा बच्चा सुख में रहेगा मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी सेठ जी रो दिए आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था किंतु इस समय अंधी के पावों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा ममता की लाज रख लो आखिर तुम भी उसकी मां हो चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और पर बैठा दिया घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए कोठी आ गई सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा मोहन पहचान गया कि यह उसकी मां का हाथ है उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और अपने समीप खड़े हुए देख कर कहा मां तुम आ गई अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया हा बेटा तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हूं अंधी भिकारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपने गोद गोद में में रख लिया। उसको बहुत हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया जो काम हकीमों के जोशांडे वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर ना कर सके वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए परंतु वह सहमत ना हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी अंधी ने मालूम किया इसमें क्या है सेठ जी ने कहा इसमें तुम्हारी धरोहर है तुम्हारे रुपये मेरा वह अपराध अंधी ने बात काट कर कहा ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे उसी को दे देना अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे किंतु वह एक भिखारीन होते हुए भी सेठ से महान थी इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी धन्यवाद